ब्रह्मसूत्र तथा वेद के ऋषियों के मनीषियों द्वारा प्रकट किए गए सभी स्मृति ग्रंथों पुराणादिक से उभर कर आती एक भारत भारती की भारत संज्ञक हम सब लोगों की जो हमारा जाति संज्ञक काम है हम सब की कथा उसी में हम चल रहे हैं समय के अंतरालों में बहुत कुछ बदला है बदलता रहता है सत्य खोजी उसे साक्ष्यों प्रमाणों और तथ्यों पर फिर फिर सही कर लिया करते हैं यही धर्म की राह इस बीच इस प्रवचन माला में हमने हमारे सामने दो बातें स्पष्ट होकर उभर कर हमारे सामने आई हैं एक एक सांप्रदायिक सोच है जो केवल एक जीवन जन्म को सब कुछ मानती है ये जो है ये जो मैं हूं बस यही सब कुछ है और इसी के मंगल के लिए इन्ही भौतिकताओं की आपूर्ति के लिए मैं पूजा पाठ भी करता हूँ कि मेरे घर मंगल हो और ये सब होता रहे ये एक साम्प्रदायिक सोच है सभी संप्रदाय इसको देते हैं चाहे विदेशी हैं स्वदेशी हैं किसी भी धारा में है सब की यही सोच है पैदा हुए हैं जरा कुशल मंगल से घर ग्रस्थी हो जाए और फिर मर जाए बस इससे आगे कुछ सोच नहीं है लेकिन वेद की सोच जो धर्म की है वो इससे कहीं आगे है वेद ने कहा जीवात्मा की उत्पत्ति हम अपनी कथा में पढ़ते आ रहे हैं जो हमने नई कथा ली है जो सभी पुराणों से सभी से सबके संत है सभी से उसकी साखिया और प्रमाण हमें मिलते हैं कि जीवात्मा की उत्पत्ति क्षीर सागर के विष्णु के नाभि कमल से जहां ब्रह्म वास करते हैं वहां से होती है और हम सब आत्मा से ब्रह्म से परम ब्रह्म से उत्पन्न हैं हम सब जीव आत्मा है हमारा उत्पत्ति स्थल भी क्षीर सागर में है जो माया रहित क्षेत्र है और धरती पर क्योंकि जीव बिना क्षीर सागर के रह नहीं सकता इसीलिए उसे शरीर को धारण करना होता है जो मायाओं को निरस्त करता हुआ शरीर के भीतर स्पेस को माया रहित क्षेत्र को बनाए रहे तो सांस चलती रहे दिल धड़कता रहे जीवन गतिमान रहे जिस दिन माया शरीर में प्रवेश कर जाती है युद्ध समाप्त हो जाता है हम कहते हैं अब तो मट्टी है इसे पितृयान पर शमशान में चिता की लकड़ियों पर ले चलो वो समाप्त हो जाता है समाप्त खंडित शरीर होता है जीवात्मा नहीं चिता की लकड़ियों पर जब अग्नि देने लगते हैं तो भी कहते हैं कि देखो सामग्री जलेगी जीवात्मा तो इसमें यजमान है वो नहीं जलाया जाए कपाल क्रिया करके जीवात्मा को देह से अलग करो। से स्पष्ट है कि आदि वेद ने सनातन धर्म ने शरीर को ही जीवन नहीं माना यह घर है इसे अच्छे से स्पष्ट कर लेना चाहिए इसलिए तो कपाल क्रिया करके जीवात्मा को अलग किया और जीव आत्मा जिसको बेटे ने बाप को कपाल क्रिया के, के द्वारा अलग किया दसवां पर्यंत पुत्र की देह में वो प्रेत बन के वास करता है उसी के इंद्रियों से गीता गरुड़ पुराण भागवत सुनता है और तब वो यथा गमन करता है यदि शरीर भर ही तुम थे तो वो कौन था जो कपाल क्रिया से अलग हुआ वो कौन था जो दसवां पर्यत प्रेत बनकर के अपने ही पुत्र की देह में रहा वो कौन था जिसकी हमने तेरह की लेकिन सांप्रदायिक सोच तुम्हें शरीर की सीमा और घर गृहस्थी से आगे जाने ही नहीं देती। इसलिए वेद कठिन हो जाते हैं जो एक शाश्वत नित्य सत्य है हम उसे समझ नहीं पाते हैं। हमारा प्रयास है कि हम सरल से सरल करके आपको आपकी कथा सुना सके कि जीवन यात्री है वेद ने कहा जीवात्मा एक चिरंतर यात्री है और ये तब तक इसकी यात्रा लक्ष्य पर नहीं आती जब तक ये अपने उद्गम तक नहीं पहुंच जाता ये यात्रा है जो चलती ही रहती है अब इस यात्रा में दो प्रकार की सोच दो प्रकार के जीवन हैं, जैसा कि भगवान ने भी गीता में कहा कि शुक्ल कृष्ण गति है थे जगता शाश्वती मते शाश्वत जगत की दो गतियां हैं ऐसा सभी धर्मों का सभी शास्त्रों का मत है तो ये दो गतियां कैसी हैं ये दो रास्ते कैसे हैं कल्पना करें कि एक सुंदर स्थान पर एक कारवां आकर के ठहरा है यात्रियों का समूह है वो रुका है साझ ढल गई है कुछ परिस्थितियां भी विपरीत हैं इसलिए वो कारवा अभी यहीं रुकेगा और परिस्थितियां सामान्य होते ही आगे अपनी यात्रा को बढ़ जाएगा एक चित्र उबारो जैसे ही ये कारवा अपने पड़ाव पर आता है खोचे वाले भी खुश हो जाते हैं चाय बनाने वाले भी खुश हो जाते हैं चाट पकोड़ी वाले भी प्रसन्न है उनका माल भी कहेगा ना वो धंधा करते हैं दो प्रकार के लोग है। एक हैं, हैं एक जो यात्री हैं और आए हैं एक जो आशक्त लोग हैं धंधा जमाए बैठे वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो बहुत बड़ा काफिला है बहुत सारे यात्री हैं खूब सामान बिकेगा खूब में पैसा प्राप्त होगा कारवा ठहरता है यथा सामर्थ लोग सामान भी लेते हैं रात्रि विश्राम में चले जाते हैं मझ में चलते रहते हैं तमाशे नाच गाने भी होते रहते हैं मेला ठेला चलता रहता है पड़ाव है जहाँ लोग आते हैं और जाते हैं धंधा करने वाले धंधे करते रहते हैं और रात भर जशन बने तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले मध्य रात्रि में ये भी सो जाते हैं और जब ये सो रहे होते हैं तो कारना के यात्री उठ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें तो तैयार होना है सूरज की पौ फटने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा आगे बढ़ जाएगी लेकिन मजमे वाले वही रह जाएंगे खोचे वाले घर गृहस्थी वाले भी वहीं बैठे रह जाएंगे वे यात्री थोड़े ना है वे तो आसक्त लोग हैं यह हमेशा सर्वभूता नाम दस्याम जागृति संयमी गीता में भी भगवान ने कहा कि जो रात्रि है संपूर्ण भूत प्राणियों की वो संयमी का दिन होता है वो जो रात भर मजमा कर रहे थे यात्री संयमी सो रहे थे और सवेरे वो निल प्रगाढ़ निद्रा में थे और ये उठकर यात्रा आगे जा रही थी कोई सोता है तो कोई जागता है दोनों प्रकार की यात्राएं हैं एक वो आसक्त मन है जिसे आप कह सकते हैं प्रोफेशनल है आप धंधा बाज मेरा घर मेरा द्वार मेरे बच्चे मेरा परिवार मेरी उपलब्धियां मेरे ये क्या है ये एक प्रोफेशनल वे ऑफ लिविंग है आसक्त जीवन और दूसरा वो विरक्त भाव से यात्रा आई है उसे इस यहां थोड़ी देर विश्राम करना है यहाँ के व्यक्तियों से खेल तमाशों से क्या लेना सबसे प्रेम से कुछ भजन हो जाएंगे और भोर और फटने से पहले हम फिर अपनी राह एक मिशनरी लेवल है संतरा जी हा दोनों प्रकार से जा सकता है और हमने से बड़े विस्तार से जाना एक वो जिन्हें सब चुभते हैं जो सबको चुभते हैं आ सत्य जो है एक जो न चुबन लेते न देते अपनी मोज में आगे बढ़ते चले जाते हैं और यात्री हैं हम इसमें कोई संदेह नहीं रक्त भी मेरा निरंतर यात्रा करता है देह में घूमता है सांसें हैं तो यात्री हैं बराबर चलती रहती हैं धड़कने भी रुकती नहीं वे भी यात्री हैं तो मैं कहां से एक आसक्त धंधेबाज हो गया वेद ने धर्म ने हमें एक व्यापक दृष्टि दी एक बड़ी ऊंची सोच दी, एक ऐसी दृष्टि दी कि जहां आकाश भी छोटा है मैं उस रास्ते पर जाता हूं जहां किरणें मेरी राह बुहारती हैं जहां हवाएं मुझे थक थप थपाती सहलाती हैं, जहां यज्ञ और हवन की सुगंध है अमृत है जहां कुछ भी संकीर्त नहीं है और दूसरे उस मजमे में वो करते हुए उन लोगों का जीवन है जहां चिंता है तनाव है ईर्षा है दो लोभ मोह लो, लो, और आसक्तियों की घुटन है और वासनाओं की दुर्गंध है बदबू है पर। दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन क्या दोनों की परिणति एक हो सकती है नहीं जिसने आसक्तियां नहीं छोड़ी वो अपनी आसक्तियों के वशीभूत उसी पड़ाव पर फिर फिर जन्मता रहेगा पहले खोंचा चलाता था अब जो खोंचा चला रहा है उसके बगल में कुत्ता बन के बैठा है तो कभी खटमल तो कभी छिपकली लेकिन संप्रदायों ने कहा कि बस भौतिक मंगल हो जाए भगवान कृपा कर दो तो यही कुछ हो जाए उसने हमें वहीं तक रोक दिया वेद ने कहा, कहा लिपट रहा है अरे तुझे अपने मूल स्थान पर पहुंचना है जहां तू सहज हो सके क्या जल के भीतर आदमी सहज हो सकता है नहीं जब जल से बाहर आएगा तभी तो सहज होगा ना उसी प्रकार जहां ये जीव सहज हो सके वो उसका उत्पत्ति स्थान है यहां माया का सागर है इसीलिए शरीर की जरूरत है तो शरीर भर अपने को तुम क्यों मान बैठे ये सिर हमारे जो कंधों के ऊपर परमेश्वर ने लगाए थे ये पेट में घुस करके पेट की भूख भर ही क्यों रह गए मां और मेरों की ये, क्या ये सत्य हो सकता है क्या आप इसे धर्म और ईमानदारी मानेंगे क्या आप मानेंगे कि आप सही कर रहे हैं यदि ये पेट के नहीं सर बनाया होता तो ये पेट में होता कंधों से ऊपर क्यों होता है और सर कंधों के ऊपर रहते हुए भी अपनी वस्तु स्थिति नहीं पहचान पाता कि बोरा भर मट्टी से राग से तू एक दाना गेहूं आज तक नहीं बना पाया पेड़ों की शरण हुए बिना यज्ञ के से रहित होकर और अपने तन में एक बूंद रत् की तू नहीं बना पाया दस थाली भोजन को खा के भी तो पेट तो वही भर रहा है फिर तू क्या कर रहा है केवल भ्रम जीता है आसक्तियां पीता है विष्यात और पागल बना भटकता और भूल गया कि तू यात्री है यात्रा अनंत की है हमने इसे कथाओं में जाना पिछले रविवार को उमर की कहानी में हमने देखा कि दक्ष की पुत्री दक्ष कहा दक्ष प्रजापति मन दक्ष माने चतुर सुजान और मन तो इसकी पुत्री ये जीव ये बुद्धि ये प्रकृति ये दक्षता चतुराई एक बार आत्मा शिव का इस शरीर रूपी घर में हिमालय में संग तो कर पाती है लेकिन अपनी आसक्तियों के वशीभूत पिता के यहां आती है और अपने पति का अपमान देख करके वहीं दे भस्म कर देती है यज्ञ की अग्नियों में और हर बार यूं ही हम आत्मा शिव से अलग होते चिता की लकड़ियों पर भस्म हो जाते हैं दक्ष प्रजापति के घर शमशान घाट में जहां से शरीर का उद्गम है हम फिर वही ले आते हैं इसे सारे वेद सारी कथाएं हमारी ही कहानी है लेकिन जब हमारे मन विशांत होते हैं धंधेबाज होते हैं तो वो कथाओं में भी अपने को नहीं पढ़ पाते यदि हम मिशनरी होते संत होते संत की राह जीवन की होती तो सहज ही अपने को भी पढ़ होते, भी गए होते और राह भी मिल गई होती संप्रदाय ये पूजा करो तो ये भौतिक फल मिलेगा, जबकि वे इसे नकारते हैं आज की ऋचा हम से ले लेते हैं खोल लें। कहा जरा बोध तद विविद्यषि विषे यज्ञ आये स्तोम रुद्रय दृषि जरा जरा माने जीना अवस्था बोध माने एहसास होना है कहते हो ना भय बिन होए न प्रीति भूखे भजन न हो गोपाला <laughs> जब लगी कमजोरी जब सताया भय तो याद आया श्री राम की जय ये तो पूजा हमारी जे जे जय हनुमान गोसाई जब डर लगा तभी तो आएगा बुढ़ापा जब आया मौत थी सामने तो जागे हम अरे अब क्या होगा मौत के बाद जरा बोध और जन्म सारा चला गया बोध नहीं आया सत्संग सर के ऊपर से गुजरते गए विशांत सड़े से सड़ा जीवन हम जीते रहे और जब आए कमजोर जब टूटे घुटने आया बढ़ापा, तो याद आई राम की क्या बात है और फिर अफिर बरखा जब कृषि सुखा जरा बूत तद विधि तद विविधि और तब असत्य अज्ञान अतृप्तियां विषांतता विषय-विषय यहां वहां यत्र तत्र मेरे तेरे में उसके में निंदा में लोभ मोह में बसकता मेरा मन यज्ञ आए तब प्रभु की याद कर पाए ये भी इस कि जब मौत आई सामने तो राम आए याद क्या बात और जब तक राम खिलाता रहा पिलाता रहा गन के शबरी का राम मेरे जूठन को रख बदलता रहा न सुधी आई राम की मेरी कहानी वेद भी बता रहे मुझे वो कथा जो हमने ली है जो हमने कहा कि सभी शास्त्रों के अनुरूप सम्मत है और दोनों विचार सामने हैं दोनों राहें स्पष्ट है एक सकाम मार्ग है धूम्र मार्ग है जिसका पित्र है वहां धंधे की जिंदगी है जिंदगी क्या है एक सड़ा हुआ व्यवसाय है एक शुक्र मार्ग है जिसका देवयान है जहां चिर यात्री होने की कल्पना है जहां आकाश सीने की बात है ज्योतियां समाने की बात है हवाओं के साथ उड़ने की कहानी है जो निर्लिप्त है स्वच्छंद है उन्मुक्त है और नीलाकाश दो रास्ते शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते एक आयाति अनावृत्यम अन्य आवर्तते पुनः सकाम मार्ग है जहां अभी दुकान का मालिक हूं अगला जन्म मानो योनी में मिला नहीं है तो पिल्ला बना उसी दुकान के आगे बैठा हूं अगली बार शिवकुली बन के दीवार पे आ जाऊं पुनः पुनः फिर फिर नहीं आऊंगा और एक मार्ग है पड़ाव आज यहां है मेरी यात्रा यहां उतरी है एक रात 120 सौ बरस आकाश में बराबर है तो क्षणिक ठहराव है अगले ब्रह्म मुहूर्त में फिर यात्रा सन्नत होगी फिर तत्पर होंगे हम फिर गगन में उठ चलेगी यात्रा हमारी और जब हो रही होगी भोर जाग रहे होंगे लोग तो पड़ा पढ़ाओ खाली मिलेगा यात्री तो जा चुके होंगे और क्या फिर लौटेंगे हम? हमें तो अपने गंतव्य तक जाना है जहां से प्रकट हुए हैं उसी जन्म स्थान तक पहुंचना है जहां हम सहज हो सकें और जहां हमारी यात्रा समापन पाए ये की वेद की कल्पना इसको अथर्वेद ने भी कहा कि दो प्रकार के जब ईश्वर से प्रकट हुए जीव ये दशम कांडम में है अथर्वेद में है कि जब प्रकट हुए कि जीव तो जो आसक्त लीलाएं करना चाहते थे वे धरती पर आए और जो एक अनंत की रात लेना चाहते थे वे शांत ब्रह्म को प्राप्त होना चाहते थे अर्थात अपने मूल स्थान तक पहुंचना चाहते थे वे यात्री का है सृष्टि लीला में सुर और असुर दोनों ही होते हैं सुर का अर्थ खाली देवता नहीं जो अंतर्मुखी हैं, जो मिशनरी लेवल पर जी रहे हैं जो संत की तरह जीते हैं वे सब सुर कहते हैं और असुर इस सुरत्व से ही, जो भौतिकताओं और आसतियों को जी रहे हैं जिनके लिए धंधा काम विषय ईश्वर से ऊपर है वे ही असुर कहते हैं ये एक घर में भी हो सकते हैं सगे तो हैं ही हैं ये सौतेले भी हो सकते हैं क्योंकि ये तो मनोवृत्ति की बात है आत्मस्थ होकर जगत को जो निमित भाव से जीते हैं कि ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी वे अनासक्त हैं ग्रहस्थ में रहते हुए भी वे विदेह है राजा जनक की भाती है और वे जो सन्यास में भी आ सकते हैं हाय मेरा मठ मेरे चेले वे सब असुर है इसमें कोई वस्तु भेद से स्थिति भेद से कोई सुर और असुर नहीं होते सोच से होते हैं वृत्तियों से होते हैं इसे सूक्ष्मता से समझने की जरूरत है वही इस ऋचा में कह रहे हैं कि जरा बोध कि जरा बोध जीणता का बोध हतृप्तियों और इच्छाओं के पीछे भागना भटकते रहना इन सब को यज्ञ आए यज्ञ में भस्म करना होता है इन्हें खाली सामग्री चढ़ा दी वो तो निमित्त यज्ञ है सत्य यज्ञ में इन सब को सामिग्री जलाना होगा न कि इनसे लिपट के जीना है ऐसा नहीं है जरा जो तुम्हारे में टूटन है आसक्तियों के कारण जो तुम अपने में क्षीणताओं को पाते हो तद विविधी और जो आसक्तियों इच्छाओं के लिए विशांतता के पीछे भौतिकताओं के पीछे विषय विषय हाँ हर एक के को विषय बनाकर के उसके पीछे पीछे भागते हो यज्ञ आए इनको आज यज्ञ में सामग्री जला दो बालको गुरु कह रहे हैं गुरुपुर में ऋषि कह रहे हैं छात्रों से इस तो मूल रुद्राए ऋषि का इस यज्ञ में इनकी अग्नियों में इन्हें अदृश्य कर दो धुंधला दो इन्हें मिटा दो नहीं तो तुम स्वयं धुंधले हो जाओगे ये जीवन नष्ट हो जाएंगे एक ही दिन में दो कैसे जियेंगे या विष्यातता अथवा संत की धर्म दोनों एक साथ जो जीते हैं वे न घर के हैं न घाट के हैं और इसी को हमने इन कथाओं में देखा कि जब जीवन के अवतरण की बात आई ऐसा नहीं कि इसके वैज्ञानिक कारण तक पुराणों में यत्र तत्र कथाओं में ही सही बच्चों को पढ़ाने के लिए तो उसका कथा का रूप दिया गया लेकिन जीवन धरती पर उतारा गया और उसको उतारने वाले जो क्षीर सागर के अधिष्ठाता थे महाराज सागर श्री सागर के जीवन के जो अधिपति थे उन्होंने ही इस पृथ्वी पर भी जीवन की अवधारणा को सत्य करना चाहा था और उनके साठ हजार अटैम्प्ट फेल हो गए थे क्योंकि यहाँ की माया में आते ही वे सारे देवयान भस्म हो गए थे जीवन धरती पर उतारना संभव नहीं हो पाया था शरीर देने के बाद भी वे नहीं उतर पाए थे महाराज सागर के उपरांत भागीरथ ने पुनः इसका बीड़ा उठाया अनुसंधान चलते रहे सब कुछ होता रहा थोड़ा उसका वो रूप भी लेते चले उसके उपरांत महाराज भागीरथ के तप से गंगा क्षीर सागर के मते से विष्णु के अंगूठे से प्रगट हुई और ब्रह्मा ने उसको अपने कमंडल में लिया और पृथ्वी के समीप क्षीर सागर से उसे प्रवाहित किया गंगा के भार को जल को सहने की सामर्थ धरती में नहीं थी संक्षेप नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमें फिर सारे ग्रंथों में चलना होगा तो सामर्थ किसी में नहीं थी, बागीरथ के तप के कारण स्वयं भोले भंडारी हाँ मायानाथ ने अपनी जटाओं में अर्थात ग्रेविटीज में जल को धारण किया चंद्रमा को अपने मस्तक पर रखकर और इस प्रकार जल जो आकाश गंगाएं उतरे वो चंद्रमा की माया के साथ उसकी परिक्रमा करती हुई धीरे धीरे पृथ्वी पर बरसने लगा जल जिससे इकट्ठा पानी का भार जो कि पृथ्वी से बीस गुना है इस धरती का कहीं परिक्रमा पथ न विचलित कर दे इसलिए धीरे धीरे जल की वो धाराएँ उतारी गई और इस तपते हुए ग्रह को हिम युग में लाए सारा पानी ग्लेशियर्स के रूप में पर्वतों के ऊपर स्थापित हुआ अब फिर यह हुआ कि यह जल भी अधिक समय तक रुक नहीं पाएगा क्योंकि वो अग्नियां जो ताड़का सो रहे हैं जो ताड़ना दे रही हैं इस प्लेनेट को जब तक उनका विनाश नहीं होगा जल फिर क्षीर सागर में लौट जाएगा उसे यहाँ रोका नहीं जा सकेगा पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि हमने दो बार गंगा मंगल ग्रह पर उतारी थी और दोनों बार जल वापस हो गया था इसलिए दो बार हमारी जल की धाराएं मंगल ग्रह पर उतरी पहले और उससे उसका परिक्रमा का पथ भी विचलित हुआ वो लंबी परिक्रमा करने लगा इस प्रकार बाकी सारे ग्रह तो अंडा लेते हैं ये लंबा कर लेता है साढ़े तीन बरस वो हमारे समीप होता है पृथ्वी के सात बरस की उसकी परिक्रमा और साढ़े तीन बरस वो सूरज के पास होता है पृष्ठ में उसके तो उससे उसका संज्ञान लेते हुए यहां जल की धाराओं को इस प्रकार हमने धरती पर उतारा जो आप देखते हैं गंगा अवतरण की कथा ये उसका विशुद्ध वैज्ञानिक रूप है और आज सारा विश्व का विज्ञान मान चुका है और हमने पुनः उन्हीं नक्षत्रों के पास अपनी वेदशालाओं से देखा है कि जल कहीं आज भी वहां अथा जल है और जल और जीवन धरती की उपज मायाम की नहीं है होती तो हमें शरीर की जरूरत ही नहीं होती हम बिना शरीर के यहां पैदा हो सकते तो यह अपने में स्पष्ट है कि जीवन अवतरित हुआ है और वही यहां कथा है शिव की कहानी में शिवपुराण में चलते हैं काना सभी से गुजरेंगे तभी कथा का स्वरूप बन पाएगा भोलेनाथ उमा के उपरांत भोलेनाथ गणगोर तपस्वी हो गए हैं पार्वती हैं वे उनका वर्ण नहीं करना चाहते, है। वो चाहते हैं वो शिव को चाहती हैं तपस्या करते हैं सारे देवता चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ उसका वर्ण करें क्योंकि उनका पुत्र ही ताड़का को मारेगा उसे वरदान है। ताड़नाओं का अंत शिव का पुत्र ही करेगा कथाओं का भी संज्ञान लेते चले अभी तक आपने सुंदर मनोरम कथाएं पढ़ी अब उसके भीतर का विज्ञान भी, भी देखते चले बच्चों को हम सीधा साइंस तो नहीं पढ़ा सकते थे वो भी इतनी बड़ी साइंस जिसे आज तक वेस्ट के वैज्ञानिक खोज रहे कैसे पढ़ा देते तो जीवन को उतारा कैसे जाए और जीवन का स्थायी तो कैसे हो तो भोलेनाथ से प्रार्थना हुई सारा जल ग्लेशियर्स में है बहुत थोड़ा जल यानी एक बटा बीस या एक बटा पचास पानी छोटी छोटी नदियों से जल में बहता धरती को सींचता तो है लेकिन व्यर्थ है और जिस समय हमने इस पृथ्वी को देखा वो ये हमें जामुन के जैसी लगी तो हमने इसका नाम सुंदर घनेर जाम का जैसा इसका स्वरूप हमें आकाश से दिखा तो हमने इस संपूर्ण भूमंडल का नाम जम्बू द्वीप रखा और यह था कि जीवन को अब के अवतरण से पहले यहां ताड़का सुर को मारना जरूरी है कामदेव ने भी अपने प्रयास किए और उसमें वो भस्म हुआ लेकिन उसके प्रयास से शिव और पार्वती जुड़ पाए और तब देवताओं को जल्दी थी अब मैं कथा में भी थोड़ा रहूंगा तो आपको अंदाजा रहेगा कि कहां से चल रहे हैं हम क्योंकि आपने खूब सत्संग किए हैं और फिर आजकल तो टीवी सीरियल्स में भी बहुत सी कथाएं आती हैं तो कथाओं के विस्तार में न जाते हुए हम विज्ञान की सीमा में है ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा तो शिव और शक्ति के जो प्रथम बीज थे उन्हें अग्नि अग्निदेव लेके उड़े कपूत बन अग्नि अग्निदेव लेकर के ले करके चले और उन्हीं बीजों को उन्होंने गंगा में प्रवाहित किया और उसी से प्रकट हुए नदियों में ये बीज बहते रहे कथा में है विस्तार से ऋषि पुराण में ऋषि पत्रियों ने खाया तो उनके पेट फूले और फिर वो उल्टी हुई उनको और फिर वो बहते चले गए और इन्हीं बीजों ने शिव के पुत्रों का रूप विशेषकर कथा में एक ही रूप आता है धारण किया जो जल में बहे और जिन्हें छह माताओं ने पाला और ये षडमुग षानंद कार्तिकी प्रकट हुए भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ इन्हें माता की गोद नहीं मिली ये कौन है ये वनस्पतियां हैं आपने खाली जय जयकार्य तो कर लिया लेकिन कभी अपने उद्गम के उन बीजों को खोजा कि कौन हो तुम और आए कहां से ये कोई लॉलीपॉप सांप्रदायिक कथाएं नहीं है ये धर्म की लीलाए ये जितने पेड़ वनस्पतियां जो नदियों में बहे बीज जिसे अग्निदेव लेके आए थे और आज भी लाते हैं हमने प्रूव कर दिया है अभी इसी वर्ष में आरंभ में क्या आज भी रही? उल्का उल्कापातों के द्वारा अग्नि दूतों के द्वारा है ना बहुत लंबी चौड़ी सीढ़ी आज भी इस प्लेनेट पर हो रही है लाइफ आ रही है हमने ओजोन लेवल से लाइफ पकड़ करके ला दी और ये कोई एक दो ज़िंदगियां नहीं थी इट वाज़ ए बल्क ऑफ लाइफ मेले थे जीवन के हाँ तो डार्विन साहब को एक बार फिर भी दुनिया को बुलाना पड़ेगा वो फिर पिछड़ गए और शिव की कथा फिर आगे आई है तो जीवन का अवतरण सबसे पहले हमने शिव के पुत्रों के रूप में इस धरती पर हुआ कहानी हमारी है और हम खाली भजन गा के चले गए थे क्या के भगवान लॉटरी निकाल देगा पूछ साथ क्या लेके जाएगा तू वो लाटरी पर पैसा एक सांस एक धड़कन बन सकता है तुम्हारी वो तो प्रभु ही देखे लेकिन जब धंधे बाद जिंदगी हो मन हो आसक्त तो सत्संग नहीं पड़ता पल्ले संग ही अच्छा लगता है वही याद आता है मैं आपको वही कथाएं सुना रहा हूं जो हमारे कथावाचक सुना जिन्हें छह ऋतुओं ने पाला अर्थात छ माताओं ने पाला और जो उत्तर से दक्षिण तक वन्य संपदा बनकर फैलते चले गए ये सब पेड़ वनस्पतियां ही परमेश्वर की पहली संतान है कार्तिकेय जीवन कैसे उतरा ये तड़प सभी गुरुकुल में लीला कथाओं में भी है और आश्चर्य है कि हम लीला शब्द जानकर भी उस कथा में अपने को नहीं पढ़ना चाहते खाली मनोरंजन करना चाहते हैं दस द लाइफ वॉज ब्रॉड टू दिस प्लैनेट जीवन उतरा जंगल लहराए और उसके बाद महाभारत की कथा जो पूरा महाकाव्य हम पढ़ के आ रहे हैं कि तुम्बी में बीज लाए गए थे जीवन के भी और उसी से सारे जीवधारियों को यहां उत्पन्न किया गया क्योंकि क्षीर सागर से मनुष्य का अवतरण संभव नहीं था इक्का दुक्का जीवन तो उतारे जा सकते हैं लेकिन यदि जीवन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सशरीर उतारा जाए तो उसके शरीर में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, उनके आगे संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती वे उत्पत्ति के योग्य नहीं रहते हैं और आपने सभी पौराणिक कथाओं में पढ़ा कि राजा के संतान नहीं थे तो वो यहां हाँ कथा में भी उनके पूर्वजों में महाराज दिलीप हैं और वो ऋषि के कहने पर हा काम गौ की सेवा में लगे और उसी के तप से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई ये कथाएं असाधारण है साधारण नहीं है जीवन को उतारने के लिए हमने गौं के द्वारा निष्ठेचित बीजों के द्वारा मानवों की उत्पत्ति इस धरती पर की है हमने वैसे ही गाय को माता नहीं कहा है नहीं तो बकरी को भी कहते भैंस को भी कहते ऊटने का भी लोग दूध पीते हैं की जनक है क्योंकि जब हमने पूरी रेस उतारी तो वो सारे के सारे नपुंसक हो गए तो उनको जिस घाटी में फिर बसाया गया उस घाटी का नाम किन्नर होने के कारण किन्नर माने किन्नर कैसा आदमी किन्नर होने के कारण उस घाटी का नाम आज भी किन्नौर घाटी है और इस प्रकार कई प्रकार से बहुत प्रयास के बाद धीरे धीरे जीवन धरती पर उतरा और इस जीवन के उतरने में जब वनस्पतियां पेड़ पौधे पशु पक्षी सब आए और पर्यावरण बनने लगा तब हमने एक स्थान चुना और यह बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म था इसका निर्माण भी किया गया और क्योंकि सारा भूमंडल एक ही प्लेट था तो उसमें भरतखंड की हमने स्थापना की और उस भरतखंड में जीवन को उतारा गया और क्योंकि भरतखंड उस स्थान का नाम पड़ा इसलिए उस जाति का नाम पड़ा भारत भारत एक जाति संजय नाम है जो आपका है आप ना हिंदू हैं ना इंडियन हैं, है और नहीं ही आर्य है हिंदू हिंदवार के बंजारे हुआ करते थे आप नहीं आप ऋषियों की संतति में हैं। और आर्य ईरानियों को कहते थे आर्याना एरियाना ईरान का नाम है और इंडियन अंग्रेजी में एक गाली है जिसका अर्थ होता है अवैध संतान जो शादी चर्च में नहीं होती वो इलीगल ऐसे जो पैदा बच्चे होते हैं उन्हें बास्टर्ड न कह करके शराफत में इंडियन कहा जाता है जिसका उर्दू में अर्थ होता है हरामी जब आप अपने को इंडियन कहते हैं तो आप अपने को क्या कहते हैं आप भारत खंड की भारत जाति हैं और इस प्रकार जीवन हमने जब उतारा तो उसके साथ ही वेद भी उतारे ज्ञान भी उतारा क्योंकि यहां जीवन आकाश की धरोहर है आपको लौट के जाना है इसीलिए गुरुकुल व्यवस्थाएं गुरुकुल शिक्षा ज्ञान की शुद्रता से पैदा हुए गुरुकुल में आए तो प्रथम ज्ञान का अर्जन ही धनार्जन है फिर उस ज्ञान के द्वारा कि मैं कौन हूं कहां से आया हूं कहां जाना है मुझे तीन सूत्रों का यज्ञ उपवीत हुआ कि मुझे लौट अपने मूल स्थान तक पहुंचना है इसे ही घर नहीं बना लिया पानी मछली का घर हो सकता है आदमी को तो लौट नहीं होगा तो मेरा क्षीर सागर मेरा उद्गम वहां पर है मैं यहां कुछ अनुसंधान करने आया हूं कुछ तप बटोरने आया हूं और मुझे लौटना है समय की सीमा के साथ मैं यहां यात्री बन के आया हूं और मुझे लौटना है न कि यही पसर जाना है फैल जाना यही धंधेबाज हो जाना है मुझे इसलिए गुरुकुल का ने आपको व्यवस्था दी और इस गुरुकुल व्यवस्था के साथ आदमी कैसे उतरा ये शिव के दूसरे पुत्र की कहानी है उसको भी हम लेंगे पहले ब्रह्मसूत्र भी ले लें कहते हैं हियत हेयत वचनाचा ये आज का सूत्र है हम ब्रह्म सूत्र भी साथी में लेके चल रहे हैं कि एक ऋचा और एक सूत्र धारावाहिक के रूप में पिछली बार हमने लिया था ब्रह्म सूत्र तम निष्ठा से मोक्षोपदेश मेरी कथा में आप रहे हैं, का इसी में इस गुरुकुल के विधान में इसी में निष्ठापूर्वक इसी को जीवन बनाने में ही मोक्षो उपदेशात उप्दे, मोक्ष का उपदेश किया गया है आसक्तियों में नहीं कि हर सांस जलाता रहा वो खिलाता पिलाता वो रहा वो और हर सांस तुमने झूठ कपट से और मक्ारी से जी है और चाह है कि अंत समय में नाम गुनगुना लू और मेरा मोक्ष हो जाए ऐसा नहीं होता है तन निष्ठा से, तत्निष्ठ माने ऐसे ब्रह्म में निष्ठस निष्ठाओं के साथ स्थित होने पर मोक्षोपद ही मोक्ष होता है यह एक क्षण का कोई नाटक नहीं है जीवन को यथा व्यवस्था में जीना होता है पैसा के भगवान ईमानदारी या कितु बेईमान कौन है अपने से पूछना है मुझे जब आप प्रोफेशनल नहीं थे गुलामी से पहले मिशनरी थे तो क्या आप सुख से जीते नहीं थे क्या घर परिवार पलते नहीं थे आज आसक्त होकर प्रोफेशनल होकर आपने क्या कमाया है मिठास खोई सुख खोई मन की तरंगे हुई, और बटोरी ईर्षा द्वेश भय आता चिंता और संदेह प्रोफेशनल होकर हमने ये कुछ अधिक पाया है जब हम संत की राह थे तो क्या हम बुरे जीते थे अर्वत भी ईश्वर था जीव मात्र में प्रभु का भाव था तो कुत्ते को देख करके आप चिमकते नहीं थे उसमें भी हरिश् को देता है है तो जीवन तो है आप उसका दर्शन करके भी धन्य होते थे और आज सगा दिख जाए तो घबरा जाते हैं दरवाजे पे आ जाए तो सारे घर का चेहरा एक बार बुझ जाता पता नहीं क्यों आया कौन सा जीवन अच्छा था आपका तो यही आज के रिचा में कह रहे हैं कि हे अत्व हे यत्व वचनाचा जो हे है जो भौतिकताएं हैं, जो आसक्तियां हैं जो प्रोफेशनलिज्म है उसे मन कर्म वचन से त्यागने के उपरांत ही तन निष्ठ है मोक्षोपदेश कि आसक्तियों में महाआसक्त बन के जीव और साथ में माला का भी तांडव करता फिर ये दो बात कदापि नहीं हो सकती आधर में इधर या उधर एक ईमानदार अधिकारी अभी, राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों का चाहे वो अधिकारी मुख्यमंत्री है सेनापति है प्रधान जो भी है अपने कर्तव्यों और दायित्व का निर्वाह करता हुआ उसका निमित होकर के तो उसके पास तो कोई राइट नहीं है डेलीगेटेड पावर्स ही तो है उसके पास वो निमित ही तो है राष्ट्रपति का जिस प्रकार वो सारे कर्तव्यों को करता हुआ अपनी घर गृहस्थी भी निमित भाव में कर लेता है उसी प्रकार विश्व सचराचर की राष्ट्रपति अर्थात परमेश्वर की ही तो पावर्स है, सत्ता है हमारे पास तो हम झूठे बेमान मक्कार क्यों हो जाते हैं और इसी को अपनी समझदारी क्यों मान बैठते हैं हम अपने इन पतित विचारों पर शर्मिंदा क्यों नहीं होते इन्हें हम उपलब्धि क्यों मान बैठते हैं तो है कहा हे, जो ही है जो त्याज है जो क्षण भंगुर हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है ये शरीर भी ही है चला जाएगा अंत में इसे भी छोड़ना है जिसे जो कुछ भी इसके साथ है वह तथा इधर उधर जो भी है तथा कथित नाते रिश्ते इन सबको वचना चा वचन सहित मन कर्म वचन से त्यागते हुए इनमें निमित भाव को लाना है आसक्त भाव हटा दे रहे हैं और हम तो कहते हैं आसक्ति नहीं होगी तो काम क्यों करेंगे ना ऐसा नहीं बताओ ईश्वर को क्या आसक्ति है मुझे उत्तर दो क्यों तुम्हारी जूठन को रखने बदल रहा क्यों तुम्हारे मैले को त्याज को दुर्गंध को पावन वनस्पतियों में लौटा रहा बताओ राम को क्या आसक्ति है और उसी के बनाए इतनी घटिया बात करते हैं और लज्जित नहीं है शर्मिंदा नहीं है अरे तूने किसी दूसरे को नहीं ठगा है तूने ईश्वर के साथ ठगी की है तूने किसी को लेकर के झूठ नहीं बोला है तू नारायण का अपराधी है हम भूल जाते हैं हम भूल जाते हैं इस बात को क्यों क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम यात्री हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं कि अगली भोर हमें जाना है चाहे सकाम मार्ग से धूम्र मार्ग से पित्रयान से चाहे शुक्ल मार्ग से निष्काम मार्ग से देवयान से जाना है या तो यात्री बनके के सुखपूर्वक जाएंगे नहीं तो आवागमन में कीटयोनियों हो में यही अपनी आसक्तियों के कारण हम सब भटकते रहेंगे हम सब जानते हैं कि ये जन्म भी है, है रहने वाला नहीं है मेरा बनाया मकान भले 200 तो सौ ढाई बरस चल जाए मैं ना चलने वाला कहा जो हे है उसे मन कर्म वचन से हटाना है और ये बटू ही राह को नहीं भूल जा रहा है निगाह राह पर रहेगी कदम राह पर रहेंगे हम नहीं भटकेंगे और उसी को कहा ऊपर की गिरिजा में भी तो दूसरे पुत्र को उत्पत्ति कैसे हुई अब आप बताइए मैं बच्चों को गुरुकुल में आप के पूर्वजों के भोले बचपन को कथाओं के माध्यम से वेद पढ़ा रहा हूं तो क्या मैं उनको सारा ये ज्ञान दे सकता हूं कि ब्रह्म के द्वारा ब्रह्मरंध्र से जीव की उत्पत्ति कैसे होती है बिंदुओं का इंटीग्रेशन क्या वो समझ पाएंगे क्या आज आप समझ पा रहे हैं तो बोले कथाओं के द्वारा ही तो मैं बताऊंगा और उनके जीवन को ईश्वर के सदृश बनाना चाहूंगा क्योंकि सनातन धर्म भजन गाने भर में यकीन बिल्कुल नहीं करता है भजन जिलाने में यकीन करता है ईश्वर पूजवाने में आस्था नहीं है हर जीव को ईश्वर के जैसा बनाने में हमारी आस्था है हमें चेले नहीं भगवान चाहिए आप सब ईश्वर बने हम धंधा नहीं जानते हमारे पास कोई प्रोफेशनलिस्म नहीं है हम तो अपनी राह की यात्री हैं अगली भूर चले जाएंगे तुम जागना चाहो तो संग कर लेना मर्जी तुम्हारी है कार्तिकीय वन संपदा अचारों ओर फैल गई हलहाने लगी तो जीवन अमृत में हो उठा ताड़का ताड़नाओं का विनाश हो गया आज ताड़का मंगल ग्रह पर है कोई जीवन नहीं है वहां कभी ताड़का सुर यहां था और किसी भी प्लैनेट पर जब तक लाइफ और जल को उतारा ना जाए जीवन नहीं होता है ये हमारी आधी मान्यता थी अब हर जगह घूम करके वैज्ञानिक भी व्यस्त के मान गए हैं कि ठीक कह रहे हैं लाइफ इज ए ट्रांसपोर्ट फ्रॉम स्पेस टू प्लेनेट, फ्रॉम ए ग्रेविटी फ्री जोन टू अर्थल ग्रेविटीज लेकिन ये विदेशी है धरती पर स्वदेशी है आकाश में इसे समझने की जरूरत है इसी के लिए तीन खंडों में हिंदी में दिया है ज्योतिर्वेद के विभिन्न सोपान आप की कहानी है निष्काम पीठ का पब्लिकेशन है दिल्ली का, उसका इंग्लिश वॉल्यूम भी है उसमें यही सब दिया है मैंने आपको लेकिन फिर भी थोड़ा संक्षेप में लेके चलें, तभी आगे आकर के पुराने कथाओं में वर्णा बह जाएंगे और ये याद रखेंगे तो अपने को कुरे देंगे स्वान को पढ़ेंगे हर लीला कथा में और हम सब लीलाओं से गुजरेंगे सारी पौराणिक कथाओं से तो भवानी ने उपटन बनाया उपटन समझते हैं? पुराने जमाने में साबुन तो नहीं होते थे ना हाँ तो जिस युग की मेरी कथा उस युग में भी साबुन नहीं थे उपटन हुआ करता था तो उपटन को बनाते हैं उसमें घी है मैदा है आटा है बेसन है चिरौंजी है हल्दी है जो चीज खाने में काम आती है उन्हीं सबको उपटन बनाया जाता है तो भवानी के लिए उपटन बना करके लाए माँ जगदम्बा के लिए तो उसी उपकन से उन्होंने अपने बदन को मला और उनके मन में यह भाव था कि मेरा बेटा कार्तिकेय तो मेरी सेवा में रहता नहीं वो तो सारी दुनिया में धर्म ध्वजा बना अपनी पतियां हिला रहा है एक आध बेटा ऐसा भी तो हो जो मेरे पास रहे ध्यान से सुनिए मेरी कहानी वही कहानियां हैं जो आप हर जगह सुन के आ रहे हैं वही कथाएं हैं जो अब गुरुकुल की विज्ञान दृष्टि में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सावधान सुनिएगा तो भवानी ने नहा रहे थे तो उन्होंने उपटन जब उतारा नहाने से पहले तो फिर इकट्ठा हो गया उपटन देर मला जाता था और थोड़ी देर बैठे रहते थे फिर उतार करके जो उपटन रखा उन्होंने तो उन्होंने ऐसे ही शरीर को थोड़ा और समय देने के लिए तो उपटन से वो उन्होंने खिलौना बना दिया छोटे से बच्चे का देखा तो बड़ा सुंदर लगा वो छोटा सा नन्ना सा एक बालक बनाया उन्होंने उनके मन में विचार आया कि अगर इसे प्राण मिल जाए तो यही दूसरा बेटा होके मेरे पास रह जाए क्या बुरा है इसमें और भोलेनाथ का ध्यान करके उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिए और उसका नाम रखा गणेश विनायक और उससे कहा कि बेटा जब तक मैं नहा रही हूं अब तुम बाहर जाके पहरा दो किसी को आने मत देना मैं कथाओं में संक्षिप्त ही रहूंगा विस्तार तो आप लीलाओं में तो जाने क्या क्या और डाल देते हैं आजकल टीवी सीरियल्स में कहा कहानी कुछ होती है बेमतलब की बना देते हैं तो कहा तुम बाहर जाके पहरा दो और वो पहरा देने बैठे और तभी आ गए भगवान बोले ना अब वो तो यह ना शिव भी आए वो इंद्र भी आए फलाने भी कहानियां है ये लॉलीपॉप हाँ जो कथा का मूल सार है वही दे रहे हैं तो वो भी तो जब भीतर तो भी जाने लगे तो उसने कहा भीतर मेरी माता स्नान कर रही है और उनका आदेश है कोई नहीं जा सकता तो आप यहीं खड़े हो जाओ तो त्रिपुरारी ने ध्यान से देखा तो समझ गए ये गौरा ने एक और लीला ग डाली एक आटे का बालक बना दिया बोले ना सोचने लगे कि आटे का बालक तो बना दिया लेकिन ये नहीं सोचा कि यह शिव पुत्र का आएगा। तो शरीर भर आटा ठीक है लेकिन सर तो नहीं चलेगा कहने तो हम तो जाएंगे और खेल खेल में लगा त्रिशूल मारा और उसका सर उड़ा दिया शिवा जब बाहर आई तो उनका ही आपने क्या किया आपने अपने बेटे का ही सरोड़ा दिया बोले हां शिवा तुमने इतना भी नहीं सोचा ये भोलेनाथ का पुत्र होगा गणों का श्रेष्ठ होगा तो क्या आटे का सर चलेगा यहां पर और गणों से कहा कि जो उत्तरायण मुख्य किए गंभीर तपस्याओं में लीन है वही सर लेके आओ तो ऐरावत हाथी का बेटा विश्वरूप जो था वो समाधि था और उसका जन्म भी इसी उद्देश्य के लिए लीलाओं से हुआ था शिव की कृपा से हुआ था गण सर को ले आए और उन्होंने धड़ पे रखा तो भगवान गणेश की मंगल मूर्ति प्रकट हो गई आटे के उपटन से बनाया था बालक आप सब कहा बने हो अरे बताओ वह आटे का उपटन वह भोजन ही तो था जिससे तुम सब बने हो तो तुम ही शिव की दूसरी संतान हो और तुमने अपने को एक धंधा बना के रख दिया है और लज्जित भी नहीं हो शर्मिंदा भी नहीं हो कि तुम्हें गणपति का सर चाहिए था ये आटे के विषया शक्ति के सिर तुम शिव निंदक तो हो सकते हो शिव का कलोक तो हो सकते हो शिव पुत्र कैसे हो सकते हो ये हाथी का सर क्यों रखा कि हाथी की मस्ती नहीं जिसमें जो हाथी की तरह अनासक्त विरत नहीं वो जीवन में पाएगा क्या कुत्ते भोगते हैं हाथी अपनी मस्ती में जाता है विषांतता को अतृप्तियों को भोंगने दो तुम तो अपनी साधना की मस्ती में आगे जीवतियों की राह बढ़ते चलो निमित्त धर्म करते चलो यही तो धर्म की राह है हाथी की मस्ती परिपक्व मानसिकता में ही मिलती है क्षुद्र मानसिकता वाले कभी भी परिपक्व मानसिकता मेचोर मेंटल लेवल नहीं पाते और जो जितना क्षुद्र है वो उतना गंभीर है और अपने से समझदार किसी को मानता नहीं है यही तो समझा रहे हैं भगवान विनायक के रूप में आपको और जो क्षुद्र बुद्धि है उसे सुख कभी नहीं हो सकता आप कहते हो पैसा होगा तो हम सुखी होंगे तो मैं पूछता हूं पैसे को लेके आपके घर में मार्पकाट क्यों है बाप बेटे में अविश्वास क्यों है मां बेटे में यकीन क्यों नहीं है अगर पैसे से ही सुख था तो ये सारे के सारे रिश्ते पैसे के आते ही दुखदाई क्यों है लेकिन अंधा आदमी विषयांगता को अपनी क्षुद्रमती को दोष नहीं देगा दाएं बाएं कीचड़ उछलता रहे। हाथी का सर दिया है सूढ़ नाक बहुत लंबा है अ डीप पलिट्रेशन इन अध्यात्म यही खाली सतही भजन गा के चले जाओ दृष्टि सम है क्योंकि जो सत्य जानता है जो जानता ही जगत क्षण भंगूर है वो किसका किससे भेद करेगा कितनी जात पात करेगा कितना ऊंच नीच करेगा कितना लिंग भेद करेगा अथवा जीव मात्र में भेद करेगा जो जानता है सब लीला है उसी की दृष्टि सम हो सकती है तुम कहो तुम सबके साथ संभाव से व्यवहार करोगे जब तुम सबको संभाव में देख नहीं रहे तो तुम संभाव में व्यवहार क्या करोगे नाटक करोगे ये इतना सरल नहीं है और कथाओं में हम बता रहे हैं कि इस प्रकार धरती पर जीवन को और मनुष्य को भी उतारा गया आप आए आपके पूर्वज और क्योंकि हम जानते हैं कि भरत अर्थात सबका भरण पोषण करने वाला ब्रह्म आत्मा हम सब में बैठा है और उसी ने हमको उत्पन्न किया है तो भरत से अपत्यम भारत हम, भारत हमारा जाति संज्ञक नाम पड़ा क्या हम आत्मा की संतति हैं हम अभेद हैं एक आत्मा ही संपूर्ण सचराचर का जब जनक है तो उसमें जात और गोत्र का फर्क भी कहां है यह सब संप्रदायों की देन है धर्म ने तुम्हें यह सब नहीं दिया है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। आज आपने कहा ब्रह्म ही नहीं, नहीं है बाकी सब अस्थि सब है वेदी है वेदो अस्थि आज ये हमारी मन स्थिति के रहेगी